संबंध इन अनुबंध चतुष्ट कहा जाता है इसका विषय क्या, इस क्या है योग इस शास्त्र का विषय क्या है योग पातंज योग सूत्र जो ग्रंथ है इसका विषय क्या है योग योग, योग इसका विषय है और योग के साधन उसके फल उसके भेद ये सब विषय हो जाएगा जब योग को विषय कहा जाता है मतलब योग साधन उसका फल ये सभी क्या हो जाएगा ये तो योग है जिसे और प्रयोजन क्या है कैवल्य की प्राप्ति प्रयोजन क्या है इसका कैवल्य प्राप्ति कैवल्य मतलब प्राप्ति मोक्ष है ना लुग। हाँ कैवल्य कार्य क्या मोक्ष तो कैवल्य की प्राप्ति है इसका प्रयोजन और अधिकारी कौन है योगी को जानने का इच्छुक योग, हो आ, योग, मतलब योग को जानने का हाँ योग मतलब समाधि योग को जानने का इच्छुक व्यक्ति इसका अधिकारी है तो विषय प्रयोजन अधिकारी और संबंध संबंध किसका होता है ग्रंथ और विषय का ग्रंथ और विषय हाँ तो यह जो ग्रंथ है पातंजल योग दर्शन और इस ग्रंथ का विषय क्या है योग योग मतलब समाधि योग तो ग्रंथ और विषय का संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव का प्रतिपाद्य तो भाव और प्रतिपादक भाव का और प्रतिपादकता भाव में सल प्रत्यय होता है ना प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव अर्थात प्रतिपाद्य भाव और प्रतिपादक भाव संबंध है तो प्रतिपाद्य है योग और उसका प्रतिपादक है यह ग्रंथ है ना तो ग्रंथ के आदि में अनुबंध से जानने चाहिए तो प्रतिद प्रति सम्बन्ध विषय हो गया योग योग मतलब समाधि योग उसके योग के भेद उसके साधन और फल सब विषय हो जाएगा है ना और प्रयोजन क्या है कैबल की श्राप्ति अधिकारी कौन है योग को जानने का इच्छुक है इच्छुक क्रिया को भी जानकारी तो करेगा बिना जाने क्रिया कु� को कर नहीं सकता है ना जब योग एक क्रियात्मक योग करना है तो पहले उसको जानने की इच्छा करेगा जानेगा तभी कर पाएगा बिना जाने नहीं कर पाएगा और उसका संबंध हो जाएगा जिससे प्रयोजन अधिकारी संबंध हो गया प्रतिपाद प्रतिपादक भाव संबंध है अब देखो पहला प्रथम सूत्र क्या था योगानुशासन नामक शास्त्र का आरंभ होता है योग शास्त्र का आरंभ जानना चाहिए तो योग शास्त्र का आरम्भ था योग, आ, योग का अर्थ है समाधि है न और वो समाधि क्या है योग क्या है का निरोध तो इससे चित्तवृत्ति निरोधा जो योग का लक्षण किया गया है तो लक्षण दो प्रकार की समाधि का है या किस प्रकार की दो शब्द का प्रयोग न करने ऐसी योग न करने से यह मालूम होता है तो शिष्य की शिक्षकों का निध का नाम है योग अब तीसरा सूत्र क्या है द्वार्ण द्वार्ण द्वार्ण द्वार्ण द्वार्ण। तो ध्यान देंगे इसके अभ्यास भाषा में क्या था असम का भी वर्णन किया गया ना तो असम समाधि के समय वो कैसा रहता है कौन चिटी सकती? पुरुष कैसा रहता है कब असंप्रज्ञात तो समाधि काल में दृष्टा पुरुष की क्या स्थिति रहती है तो क्या बताया गया शुरू में पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति रहती है यद्यपि पुरुष की स्थिति आत्मा की स्थिति हमेशा अपने स्वरूप में भी रहती है परंतु अन्य काल में स्वरूप स्थिति होने पर भी वह प्रतीक नहीं होती है नहीं नहीं अन्य समय स्वरूप स्थिति होने पर भी स्वरूप स्थिति प्रतीक नहीं नहीं होती है वो समझ में नहीं आती है ये तदा का क्या अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि काल में दृष्टा की स्वरूप में स्थिति रहती है है है, ना? बताया गया था। और जैसे में में अपने स्वरूप स्थित हो जाता है, वैसे ही समाधि काल में भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और चित्त का भी उत्थान काल होने पर वो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होने पर भी वैसा प्रतीत नहीं होता कैसा प्रतीत होता है तो इसके लिए आया आपका चतुर्थ सूत्र है ना दर्शित विषय कौन होता है पुरुष, पुरुष। है ना, ना। दर्शिताह जिसको जिसको विषय दिखाए जाते जाते हैं जिसको अर्पित जाते हैं अर्पित किए तो बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित विषयों को किसे अर्पित कर देती है पुरुष को प्रतिबिंबित विषयों को अर्पित करती है अब ये चतुर्थ चल रहा है ये क्या था कि असम्रे असम्रज्ञात समाधि काल में पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति होती है और अन्य काल में स्वरूप स्थिति होने पर भी वो स्वरूप स्थिति प्रतीत नहीं होती है असम प्रज्ञात समाधि काल को छोड़ करके अन्य काल में अपने स्वरूप में स्थिति होने पर भी वह प्रतीक नहीं होती है तो फिर वो कैसे प्रतीक होती है कौन चित्त शक्ति है ना अपने स्वरूप में स्थित प्रतीत नहीं होती चित्त शक्ति तो चित्त शक्ति कैसे प्रतीक होती है इसको बताने के लिए आपका शिक्षण सूत्र आया है वृत्ती सारूप्यम सारूप्यम इतर तो ये इतरत्र है ना इतरत्र है, है ना तदा विस्तृत रूपे अवस्थान तदा कर असंप्रज्ञात समाधि काल और उसकी अपेक्षा सब कुछ क्या है व्युत्थान है असंप्रज्ञात काल की अपेक्षा संप्रज्ञात काल भी क्या है व्युत्थान और हम लोगों के वर्तमान काल की अपेक्षा संप्रज्ञात क्या है साधना काल है समाधि काल है पर असंप्रज्ञात की दृष्टि में वो उत्थान है समझिए ना असंप्रज्ञात की दृष्टि में सभी काल विउत्थान काल भी उत्थान काल है हाँ उसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा और अब वर्तमान स्थिति और संप्रज्ञात की तुलना करें तो अभी भी उत्थान काल है और संप्रज्ञात क्या है समाधि काल है ऐसा तो यहाँ पर भी उत्थान है कार्युत्थान काल में यह चित्त वृत्त व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, संप्रज्ञात समाधि काल भी असंप्रज्ञात की अपेक्षा भी काल है उसमें भी देय आकार की वृत्ति होती है आराध्य के आकार की वृत्ति होती है और सामान्य व्युत्थान काल में घट ज्ञान वान अहम पट ज्ञानवान दुखी यहां इस प्रकार क्या होती चित्त की वृत्ति ये सब जानते हैं ना हाँ चित्त घट चित्त की वृत्ति घटाकार होती है इसे उसमें तो हम इसलिए नहीं कहते हैं कि सबके शास्त्रों के, के संसार हैं ध्यान देंगे जैसे कि सरोवर में जल भरा होता है ना, और सरोवर के जल को खेत में ले जाना है तो किसके द्वारा ले जाते हैं कुली के द्वारा कुली के को यहाँ कहते हैं नली है ना संस्कृत में प्रणाली शब्द है सरोवर के जल को यदि खेत में जा, ले जाना है तो किसके द्वारा ले जाते हैं नली के द्वारा ले जाते हैं तो सरोवर के जल को ले जाते हैं न तो ध्यान देंगे कि ये जो अंतःकरण है मध्यम परिमाण है सांख्य दर्शन में और योग दर्शन में अंतःकरण कैसा है मध्यम परिमाण है मतलब ये वो शरीर व्यापी है ना मध्यम परिमाण अंतःकरण है वो शरीर में है अभी तो जैसे सरोवरस्थ सरोवर में स्थित जल के समान क्या है देह में स्थित अंतःकरण देह में स्थित अंताकरण या बुद्धि और ये ये अंताकरण ये बुद्धि विषय देश में जानी है कहाँ जानी है विषय में जानी है विषय स्थान में जानी है घटादी जहाँ विषय है वहाँ जानी है तो इसको वहाँ जाने के लिए कोई साधन चाहिए जैसे सरोवर में स्थित जल को खेत में जाने के लिए कौन सा साधन चाहिए नाली, नाली। तो इसको विषय के पास बुद्धि को जाने का साधन क्या है इंद्री इंद्री ही नाली का, का काम करती है इंद्री क्या करती है हाँ जैसे आँख खुली आँख का संबंध समक्ष विद्यमान घटादी विषयों के साथ हुआ तो चक्षु इंद्री क्या बन गई नाली उसके द्वारा बुद्धि विषय देश में चली जाती है अंताकरण विषय देश में चला जाता है तो बुद्धि चक्षु के द्वारा घट देश में जा करके घटाकार हो जाएगी जैसे सरोवर से जल नाली के द्वारा खेत में जाकर खेत के आकार का हो जाता है खेत यदि टिकोना है तो पानी तिकोना खेत चतुष्कोण है तो जल कैसा हो जाएगा, जाएगा। मतलब खेत जैसा होता है उसी आकार का जल हो जाता है तो विषय जैसे घटपट है उसी के आकार का कौन हो जाता है अंताकरण कौन होता है अंताकरण जाकर विषय के आकार का हो जाता है तो घटाकार कौन हुआ अंताकरण तो तो ये घर, जो घट के आकार का अंताकरण हुआ तो अंताकरण का ही घटाकार परिणाम हुआ जैसे मृतिका से घट बनाते हैं तो मृतिका का घटाकार परिणाम हुआ तंतु का पटाकार परिणाम हुआ तो यहाँ पर अंताकरण ये घट के आकार का हो गया जिसे जल खेत के आकार का हो गया तो घटाकार परिणाम किसका हुआ पटाकार परिणाम किसका हुआ तो अंताकरण का घटाकार परिणाम ये क्या है आपका घट ज्ञान है और अंताकरण का पटाकार परिणाम ये क्या है और अंताकरण के विषयाकार परिणाम को ही वृत्ति कहते हैं क्या कहते हैं वृत्ति कहते हैं तो घटाकार पटाकार जो अंताकरण के परिणाम है वही है वृत्तिया तो अपना पाठ देखेंगे का व्युत्थान का तो काल में जो चित्त की वृत्तियां होती है वृत्ति समझे ना अंताकरण का विषयाकार परिणाम जैसा विषय है उसी के आकार का परिणाम को अंताकरण के विषयाकार परिणाम को कहते हैं वृत्ति तो व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियां होती है तो ये से भी हो गया ना और वृत्ति को समझाने के लिए आगे कहते हैं तद अविशिष्ट वृत्ति तद अविशिष्ट अर्थ हमने लिखाया था कि बुद्धि तद अविशिष्ट वृत्ति उस, उसके तत्व क्या लेना है बुद्धि बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट कार से समान समान वृत्ति और अविशिष्ट का अर्थ क्या है समान भूवरीमान है, तो बृत्ति बृत्ति मान है कि बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष होता है काल में जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं तो उस चित्त वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होता है, है। चित्त वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष या बुद्धि और चित्त पर्याय अर्थ मिलेंगे तो जैसे ध्यान देना जब अंताकरण की घटाकार वृत्ति होगी ना उस समय पुरुष कैसा प्रतीत होता है घट ज्ञानवान घट ज्ञानवान वन कौन चेतन पुरुष तो पुरुष कैसा प्रतीत हो रहा है घट ज्ञान वाला और घट ज्ञान वृत्ति किसकी है ये बुद्धि बुद्धि। चित्त की घट ज्ञान किसकी वृत्ति है चित्त हाँ घट ज्ञान चित्त की वृत्ति है और उस चित्त की वृत्ति के समान वृत्ति वाला कौन प्रतीत हो रहा है ना घट ज्ञान वन अहम अंताकरण की पटाकार वृत्ति हुई पटाकार वृत्ति है किसकी अंताकरण की और पुरुष की प्रतीति किस रूप में होती है पट ज्ञानवान अहम तो बुद्धि की वृत्ति चित्त की वृत्ति जो हुई है ना आपका या पटाकर तो उस वृत्ति वाला कौन पुरुषित हो रहा है पुरुष तो बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुषित होता है चित्त की वृत्ति सुखा का रोगी तो पुरुष की वृत्ति कैसी होगी सुखी या हम सुखी हम पंक्ति लग जाएगी आपको व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, चित्त की वृत्तियाँ किस काल में होती हैं? है और उस चित्त वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होता है चित्त के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होता है कब ये भी उत्थान काल में समझ लेना सूत्र अर्थ लगाएंगे इतरत्थ है व्युत्थान काल में असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा अन्य काल में व्युत्थान काल में बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला पुरुष प्रतीत होता है वृत्ति सारूप्यम कर बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला वृत्ति सारूप्यम कर बुद्धि वृत्ति के समान वृत्ति वाला, समान वाला पुरुष प्रतीत होता है पंक्ति लग गई तथा क्या सूत्रम क्या तथा सूत्रम और वैसा सूत्र है क्या सूत्र बताता है एकम एव दर्शनम एक ही दर्शन है दर्शन करते ज्ञान एक ही ज्ञान है और ख्याति ही ज्ञान है या पंच पंचशिखाचार्य का सूत्र है तो ध्यान देंगे एक ही ज्ञान है और वो ख्याति ही ज्ञान है तो एक ही ज्ञान है ख्याति करते बुद्धि वृत्ति एक ही ज्ञान है और बुद्धि की वृत्ति ही ज्ञान है क्या मतलब हुआ एक ही ज्ञान है और बुद्धि की वृत्ति ही ज्ञान है घट ज्ञान भी किसकी वृत्ति है और पट ज्ञान भी किसकी वृत्ति है हाँ तो ये ज्ञान तो इसलिए कहा गया एक ही ज्ञान है वो ज्ञान क्या है बुद्धि की वृत्ति न सभी प्रकार के ज्ञान बुद्धि की वृत्तियां ही है चाहे घट ज्ञान पट ज्ञान हो या तो विवेक छाती हो विवेक छाती मन सत्य पुरुष का अन्यता ख्याति हो, हो बुद्धि से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान हो वो भी किसकी वृत्ति है हाँ तो ये मतलब होगा वृत्तियां सभी पुरुष की है चेतन पुरुष नहीं वृत्तियाँ सभी बुद्धि की है आत्मा चे, चेतन आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है उसी कोई वृत्ति नहीं।, नहीं लग जाएगा नहीं। एक ही ज्ञान है और वो ख्याति ही ज्ञान है मतलब बुद्धि की वृत्ति ही ज्ञान है ऐसा जैसे घट घा, आदि का ज्ञान भी बुद्धि का ज्ञान हो गया तो वे विख्याति को भी हम बुद्धि का ज्ञान मानेंगे तो घट ज्ञान जो है तो अज्ञान का कारण है तो जो पुरुष का ज्ञान जो हम बोल रहे हैं कि बुद्धि को हो रहा है तो उस ज्ञान को विशेष ज्ञान नहीं मानना चाहिए, चाहिए। यहाँ देखो ये ये जो कह रहे हैं ना एक ही ज्ञान है और बुद्धि की वृत्ति ही ज्ञान है जिसे घट ज्ञान किसकी वृत्ति है बुद्धि की और पट ज्ञान किसकी वृत्ति है तो ये जो विवेक ख्याति है मतलब बुद्धि से भिन्न पुरुष का ज्ञान है ये किसकी वृत्ति है तो इस दृष्टि से कह दिया है क्योंकि जो पुरुष का ज्ञान है आत्मा का साक्षात्कार है वो बुद्धि की ही वृत्ति है इस दृष्टि से कह दिया है हालांकि वो जो है ना सबसे उच्चतम ज्ञान है मोक्ष का साधन ज्ञान है और बहुत अंताकरण की शुद्धि होने पर बहुत साधना करने पर होता है वो श्रेष्ठता तो है ही विशेष तो है ही पर बुद्धि की वृत्ति है ये वृत्ति तो बुद्धि की तो ही है ना ऐसा तो विवेक कब रहती है समाधि में तो यहाँ भी उत्थान से सम्प्रज्ञात समाधि भी ले सकते हैं hmm. उसमें चित्त की वृत्ति जैसी होगी मान लीजिए कि ब्रह्माकार चित्त की वृत्ति हो गई, आत्माकार आत्मा चित्त की वृत्ति हो गई, है ना तो आत्माकार चित्त की वृत्ति हो गई, तो फिर पुरुष कैसा प्रतीत होगा उस समय जैसे आत्माकार चित्त की वृत्ति होने पर क्या अनुभूति होगी आत्मज्ञानवान अहम आत्माकार बुद्धि की वृत्ति ही तो आत्मज्ञान है आत्मज्ञान किसकी वृत्ति है आत्मज्ञान वृत्ति है बुद्धि की तो उस समय कैसा पुरुष वो में आएगा आत्म ज्ञान तो बुद्धि की वृत्ति के समान आएगा यही बताने लिए के लिए ऐसा कह दिया है वो श्रेष्ठ तो है विशेष तो है चलेंगे अब बताते हैं चित्तम अयस्कांत कि चित्त अयस्कांत के समान है अयस्कांत कहते हैं चुंबक को चित्त चुंबक के समान है चित्त किसके समान है चुंबक के समान है चुंबक के समान चित्त सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला लेंगे कि चुंबक क्या करता है मात्र से लोहे का उपकार करता है लोहे का का का उपकार करना क्या है कि लोहे लोहे लोहे आकर्षण आकर्षण कर लेना लोहे का? लोहे को, को खींच लेना तो, तो चुंबक संधि मात्र से लोहे का आकर्षण करता है है ना उसी प्रकार से चित्त जो है ना सन्निधि मात्र से क्या है पुरुष का आकर्षण कर देता है चित्त संधि मात्र से पुरुष का आकर्षण कर देता है किसका आकर्षण करता है और कौन करता है चित्त करता है तो पंक्ति लगाएंगे ये चुंबक के समान चित्त ये सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला चुंबक के समान चित्त सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला यहाँ कौन है चित्त अब किसके समान है ये चुंबक के चुम्ण समान सन्निधि समझेंगे कि पुरुष की चित्त के साथ सन्निधि पुरुष hmm. का चित्त के साथ क्या है समीपता है समीपता, निकटता क्योंकि ध्यान देंगे जो कि बुद्धि है चित्त है जो अंताकरण तो है चित्त क्या है जड़ है तो जड़ होने से स्वयं कुछ कर सकता है।, hmm. है कहीं आ जा सकता है विषय hmm. देश में भी ना तो अंताकरण तो जा सकता है न ही विषय के आकार में परिणत हो सकता है जड़ होने के कारण स्वयं कुछ नहीं कर सकता है तो ये चेतन पुरुष का संविधान होने पर सब कुछ करता है चेतन पुरुष का होने पर ही सब कुछ करता है चेतन की निकटता होने पर ही सब कुछ करता है इसलिए बोला सन्निधि मात्र से उपकार करेगा पुरुष का तो सन्निधि से ही सब कुछ काम करता है तो सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला चुंबक के समान चित्त दृश्य होने के कारण स्वामी पुरुष का स्व होता है दृश्य दृश्य होने के कारण ध्यान देंगे घट ज्ञान हुआ ना हम किसको जाना आपने घट ज्ञान को यहाँ पर समझे समझने का प्रयास करें या घट है अयम घटा इस प्रकार किसका ज्ञान हुआ घट का, पट हाँ। इस प्रकार किसका ज्ञान हुआ पट का तो इन न्याय वैशे दर्शन में इनको क्या कहते हैं व्यवसाय ज्ञान क्या कहते हैं अयम घटा ये व्यवसाय ज्ञान है ना यह घट है अयम घटा इस ज्ञान के पश्चात एक ज्ञान और होता है कैसा घट ज्ञानवान अहम वहम घटा एक ज्ञान हुआ और इसके बाद कैसा ज्ञान होगा घट ज्ञानवान घट ज्ञान वाला मैं हूँ या मैंने घट को जाना तो द्वितीय ज्ञान को न्याय वैशिष्टिक दर्शन में क्या कहे थे अनुभवता सांख्य योग दर्शन में इनके लिए दूसरे शब्द है वो बताए जाएंगे तो घट ज्ञान अहम ऐसा जो दूसरा ज्ञान होता है ना तो यहाँ पर जो दूसरा ज्ञान है ना तो ये किसका ज्ञान है घट ज्ञान वाला मैं हूँ किसको जानता है वो ज्ञान घट ज्ञान को जानता है पहले जो है ना अयम घटा ये इस प्रकार घट का ज्ञान है और घट ज्ञान वा नाम इस प्रकार घट ज्ञान का ज्ञान है किसका ज्ञान है तो ध्यान देना तो जिसका ज्ञान हुआ वही तो दृश्य बना तो दूसरी बार किसका ज्ञान हुआ घट ज्ञान का तो दृश्य क्या बना घट ज्ञान घट ज्ञान बनाना पहले घट का ज्ञान हुआ है तो पहले घट दृष्ट बना और दूसरी बार क्या दृश्य बना घट ज्ञान दृश्य बना तो घट ज्ञान जो दृश्य बना है घट ज्ञान क्या है बुद्धि की वृत्ति तो बुद्धि की वृत्ति को बुद्धि कह सकते है न जैसे कि मिट्टी का घटाकार परिणाम ये तो घट है तो मिट्टी के परिणाम को घट कह सकते है नही मिट्टी के परिणाम को मिट्टी कह सकते हैं मिट्टी का परिणाम घट है ना तो मिट्टी के परिणाम जो घट है तो मिट्टी के परिणाम को क्या कह सकते हैं यहाँ पर मिट्टी तो वैसे ही आप बुद्धि के चित्त के परिणाम को क्या कह सकते हैं चित्त कह सकते हैं तो चित्त का परिणाम ही तो जो ये ज्ञान है ना घट ज्ञान पट ज्ञान चित्त के परिणाम है तो इनको क्या कह सकते हैं चित्त तो ये दृश्य कौन बना घट ज्ञान वा न हम तो दृश्य बना यहाँ पर चित्त ही दृश्य बना तो पंक्ति लगाएंगे से उपकार करने वाला चुंबक के समान चित्त दृश्य होने के कारण स्वामी पुरुष का धन होता है स्वम करते यहाँ धनम पुरुष क्या है स्वामी है पुरुष क्या है अब उसका धन कौन होता है चित्तम भौतिक क्रिया करता है चित्तम है चित्त उसका धन होता है तो धन क्यों होता है तो दृश्य में दृश्य होने के कारण दृश्य दृष्टा है पुरुष और दृश्य कौन है दृश्य कौन है हाँ दृश्य कौन है चित्त चित है और ध्यान देना चित्त में प्रतिबिंबित मतलब घटादी भी, भी चित्त में प्रतिबिंबित होकर ही दृश्य बनते हैं बिना चित्त में प्रतिबिंबित हुए घटादी दृश्य तो घटादी भी चित्त में प्रतिबिंबित होकर दृश्य बनते हैं और चित्त भी दृश्य बनता है बात आई में तो पंक्ति लगेगी की संधि मात के उपकार करने वाला चुम्बक के समान है चित्त दृश्य होने के कारण स्वामी पुरुष का धन होता है धन कौन हो गया चित्त ये यह धन हो गया स्वामी स्वामी के पास जितनी वस्तुएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं स्वामी का धन स्वामी का हाँ। चित्त या अंताकरण या प्रकृति सब किसके लिए पुरुष के लिए निशानिका में आया था ना तस्मात चित्त वृत्ति बोधे पुरुष से अनादि ही संबंध हो एक तस्मात का यहाँ पर स्व भाव संबंध होने के कारण है धन हु? स्वात हुआ स्व कौन हो गया चित्त मतलब तो चित्त और स्वामी कौन हो गया पुरुष तो चित्त और पुरुष में क्या संबंध हुआ स्व भाव संबंध तो तस्मात कर्थ है भाव संबंध होने के कारण किसका चित्त और पुरुष का स्व भाव संबंध होने के कारण चित्त की वृत्ति के बोध में या चित्त की वृत्ति को जानने में चित्त की वृत्ति को जानने वाला कौन है हम। क्या है वृत्ति और चित्त की वृत्ति को जानने वाला कौन है पुरुष हाँ तो चित्त की वृत्ति को जानने में बोधे है ना कि चित्त की वृत्ति को जानने में या चित्त की वृत्ति का प्रति संवेदन करने में चित्त की वृत्ति के जानने में अनादि संबंध हेतु है चित्त की वृत्ति को जानने में पुरुष का अनादि संबंध हेतु है पुरुष का अनादि संबंध किसके साथ है चित्त के साथ चित्त की वृत्ति को जानने में पुरुष का अनादि संबंध हेतु है यहाँ पर अनादि संबंध जो है ये सन्निधि रूप ही संबंध है संबंध किस रूप है की वृत्ति को जानने में पुरुष का चित्त के साथ अनादि संबंधी हेतु है या पुरुष का चित्त के साथ सन्निधि रूप संबंध हेतु है पुरुष का चित्त के साथ पुरुष का चित्त के साथ सन्निधि रूप अनादि संबंध है पुरुष का चित्त के साथ सन्निधि रूप अनादि संबंध हेतु है अनादि काल से चित्त के साथ इसकी सन्निधि पंक्ति लग जाएगी तो तो ये अनादि संबंध है सन्निधि रूप अनादि संबंध हेतु है किस कार्य में हेतु है चित्त की वृत्ति को, को जानने में और चित्त की वृत्ति को जानने वाला कौन है यदि सन्निधि न हो तो जान पाएगा अब यहा स्वामी भाव संबंधों होने से थोड़ा सा और आगे देखेंगे कहा पुनर्निरोध्या बहुत सती चित्त लगाएंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ पुनः चित्त बहुत सती यहाँ चित्त लिखा है ना चित्त कर्ज कर लेंगे लक्षणा से चित्त वृत्ति है पुनः चित्तस बहुत तो चित की पुनः चित्त चित चित की वृत्तियों का बहुत होने पर चित्तस्थ कर्त करेंगे चित्त वृत्ति है पुनः चित्त की वृत्तियों का बहुत होने पर चित्त की एक वृत्तियाँ है या अनेक वृत्तियाँ है बहुत सारी वृत्तियाँ चित्त की तो पुनः चित्त की वृत्तियों का बहुत होने पर या पुनः चित्त की वृत्तियाँ बहुत होने पर पुनः चित्त की वृत्तियों का बहुत होने पर लगा पुनः चित्त बहुत चित्त कर्त चित्त वृत्ति है पुनः की वृत्ति का बहुत होने पर निरोधभ निरोध करने योग्य हुए वृत्तियाँ निरोध करने योग्य हुए वृत्तियाँ निरोध किसका करना है चित्त चित्त वृत्ति निरोध की वृत्तियों का निरोध करना है तो निरोध करने योग्य निरोधभ्यता निरोध करने योग्य हुए वृत्तियाँ देखो वृत्तया पंचत क्लिष्टा क्लिष्ट वृत्तया पंचत क्लिष्टा तो ये जो भाष्य का अंश है ना उसके सहारे सूत्र लगाएंगे कि चित्त की वृत्तियों का बहुत होने पर जो बहुत सारी वृत्तियाँ हैं तो उनको हम कैसे समझे तो चित्त की वृत्तियों का बहुत होने पर साह लेना है वृत्तियाँ पुनः चित्त की वृत्तियों का बहुत होने पर निरोध करने योग्य वे निरोध करने योग्य वे ताह कर्ण किसके साथ है वृत्तियाँ के साथ दाते निरोध करने योग्य वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ पांच प्रकार की होती है निरोध करने योग्य वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ पांच, पांच प्रकार, प्रकार की होती हैं। वृत्तियाँ कितने प्रकार की पांच प्रकार। तो, प्रकार प्रकार तो पांच भेद आगे आएंगे प्रमाण विपरीय विकल्प निद्रा और स्मृति अब सा, इनके सामान्यतः दो भेद कह दिए क्लिष्ट और अक्लिश निरोध करने योग्य क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ पांच प्रकार की होती है आपको ना पांच प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है अब इसको लगाएंगे भास्त की पंक्ति देखेंगे क्लेश हेतु का यहाँ पर क्लेश हेतु का में समास समझेंगे क्लेश हेतव क्या क्लेशा हेतव क्लेश हेतु है जिनके क्लेशा हेतवा एशाम ता क्लेश हेतु क्लेश हेतु है जिनके क्लेश कारण है जिनके मतलब क्लेश कारण है जिन वृत्तियों के उन वृत्तियों को कहेंगे क्लेश हेतु वृत्ति तो जिन वृत्तियों के कारण क्लेश हैं, वे वृत्तियां किससे उत्पन्न होंगी तो इसका हो तो जाएगा क्लेश से उत्पन्न होने वाली क्लेश से उत्पन्न आदि तो क्लेश से उत्पन्न होने वाली कौन वृत्तियाँ यदि अविद्या आदि क्लेश ना हो तो वृत्तियाँ उत्पन्न हुई ही नहीं तो क्लेश से उत्पन्न होने वाली कौन वृत्ति और दूसरा क्या है कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता तो कर्माशय प्रचय कर्म से कर्थ है कर्म कर्मा से परिचय अर्थ है कर्म संस्कार समूह कर्म संस्कार और कर्म संस्कार समूह को उत्पन्न करने वाली कर्म संस्कार समूह को जिससे क्षेत्रीय क्षेत्र को क्षेत्र कहते हैं ना तो सस्य का जो क्षेत्र होता है वो सस्य को उत्पन्न करने वाला होता है सस्य का क्षेत्र सस्य को उत्पन्न करने वाला होता है तो कर्म संस्कार समूह का जो क्षेत्र है वो किसको उत्पन्न करेगा कर्म संस्कार समूह को तो कर्म संस्कार के समूह को उत्पन्न करने वाली लगाएंगे पंक्ति की क्लेशों से उत्पन्न होने वाली तथा क्लेशों से उत्पन्न होने वाली तथा कर्म संस्कार समूह को उत्पन्न करने वाली शब्द का अर्थ हुआ कर्म संस्कार समूह को उत्पन्न करने वाली कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय होता है ना क्षेत्र उत्पादक होता है ना कि कर्म संस्कार समूह को उत्पन्न करने वाली कर्म संस्कार के समूह को कौन उत्पन्न करेगा वृत्तियाँ कौन उत्पन्न करेगा क्लेश हेतु का करते क्लेश से उत्पन्न होने वाली क्लेश से उत्पन्न कौन होगी वृत्तियाँ और वृत्तियाँ किसको उत्पन्न करेंगी? कर्म संस्कार समूह को मतलब कर्म के संस्कारों को उत्पन्न करती हैं। अच्छी वृत्ति से अच्छे संस्कार होते हैं बुरी वृत्ति से बुरे संस्कार होते हैं तो कर्म संस्कार के समूह को उत्पन्न करने वाली वृत्तियों से ही संस्कार होते हैं विचारों से ही संस्कार होते हैं कि कर्म संस्कार के समूह को उत्पन्न करने वाली क्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं। सूत्र में क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार आया ना तो क्लिष्ट वृत्ति के को बताते हैं कि क्लेश से उत्पन्न होने वाली तथा कर्म संस्कार के समूह को उत्पन्न करने वाली वृत्तियां क्लिष्ट कही जाती है क्लेश से उत्पन्न होने वाली तथा कर्म संस्कार के समूह को उत्पन्न करने वाली वृत्तियाँ क्लिष्ट कहलाती हैं वृत्तया क्लिष्टाह ऐसा लगाएंगे वृत्तियाँ क्लिष्ट कहलाती हैं अब क्लिष्ट वृत्ति हो गई अब कैसी वृत्ति को समझना है अक्लिष्ट वृत्ति को समझना है तो क्या है वो ख्याति विषया गुणाधिकार विरोध क्लिष्ट विषय है ना तो यहाँ पर ख्याति से आप ले लेंगे विवेक ख्या है अच्छा ख्याति से क्या लेंगे विवेक ख्याति लेंगे कि विवेक ख्याति को विषय करने वाली तो या विवेक ख्याति से संबंध रखने वाली विवेक ख्याति से संबंध रखने वाली या विवेक ख्याति का विवेक ख्याति का सहयोग करने वाली ऐसा का स्तर है यहाँ पर जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं वे विवेक ख्याति की उपकारक होती हैं। और जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं वे विवेक ख्याति की उपकारक हैं, क्योंकि ये क्लिष्ट वृत्तियाँ किससे उत्पन्न होती है क्लेश से उत्पन्न होती है जो अविद्या आदि से अविद्या की सहायिका होगी नहीं होगी तो क्लिष्ट वृत्ति विवेक ख्याति की सहायता नहीं है अक्लिष्ट वृत्ति विवेक ख्याति की सहायिका होती है तो ख्याति विषय कर विवेक ख्याति को विषय करने वाली या विवेक ख्याति से संबंध रखने वाली या विवेक ख्याति का उपकार करने वाली ऐसा करेंगे तो ये अभी अक्लिष्ट वृत्ति को समझाया जा रहा है पहले किसको समझाया क्लिष्ट को अब समझाया जा रहा है अक्लिष्ट वृत्ति को कि विवेक ख्याति से संबंध रखने वाली तथा गुणाधिकार विरोधी न्या विरोधि है ना विरोधी विरोधी बहुवचन है विरोधी ना विरोधिनी हां का ठीक है क्या विरोधिनी का विरोधिनी का भूवचन का रूप है विरोधी ठीक बात है अब ध्यान देना गुणाधिकार विरोधी अर्थ है की गुण के कार्यो का सुरक्षित के का? गुण के कार्यों का गुण कौन है सत्य रजस और समस्या सत्य गुण का कार्य क्या है कि प्रकाश सूखी और रज का कार्य क्या है निवृति तो। और तम का कार्य क्या है इस निवृत्ति आलस प्रमाद आदि है तो गुण के कार्य का विरोधी जो सत्व गुण का कार्य जो प्रकाश और सुख है किसी भी प्रकार का सुख हो या प्रकाश हो सत्व गुण का ही कार्य है लेकिन ये सांसारिक विषय जन सुख अच्छे हैं क्या नहीं है अच्छे सांसारिक विषय जन सुख अच्छे नहीं है और सांसारिक विषयों का ज्ञान जो है देश दुनिया के अच्छा है क्या इसलिए क्या है कि गुणों के कार्य को रुकना अच्छा ही है ना और उत्कृष्ट सत्गुण जब होता है तब आत्मज्ञान होता है सत्वा के ज्ञान है ना हर प्रकार का ज्ञान सत्ुगुण का ही कार्य है और जब अत्यंत प्रवृद्ध सत्वगुण होगा तब क्या होता है आत्मा का ज्ञान होता है तो अब ध्यान देना सभी ज्ञान सत्तुगुण के कार्य होने पर भी सभी सभी ज्ञान सत्तुगुण के कार्य होने पर भी सभी उपयोगी है क्या नहीं ना तो वही है गुणा अधिकार अधिकार करते यहाँ पर कार्य गुणों के कार्य की विरोधी गुणों के कार्य की विरोधी वृत्ति कौन है अक्लिष्ट हम्म गुणों के कार्य की थोड़ा विरोधी वृत्ति कौन है तो थोड़ा समझते चले गुणों का कार्य का विरोधी वृत्ति जैसे कैसी वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति किस प्रकार की होगी ना हम देहादया ना हम नहीं।, नहीं।, नहीं ये वृत्ति है ना अहम देहादया ना अहम देहा नहम इंद्रिया न अहम प्राणा न अहम मन न अहम बुद्धि न ना। तो ना हम देहादया ये वृत्ति कैसी है अक्लिष्ट वृत्ति है कैसी है ये क्लेश से उत्पन्न हुई है क्या क्लेश से उत्पन्न नहीं हुई है तो ये क्या है कि जब ऐसी वृत्ति हो कि मैं दे नहीं हूँ मम देहादया ना इमे पुत्रादया मम संबंधी ना इमे पुत्रादया मम संबंधी ना हाँ या इमे पुत्रादया संबंधी ना ये पुत्रादि मेरे संबंधी नहीं है तो ये वृत्ति कैसी है अक्लिष्ट वृत्ति है और जब ऐसी वृत्ति रहेगी तो फिर ये गुणों के कार्य हो पाएंगे गुण प्रवृत्ति नहीं हो पाएंगे तो ये गुणों के कार्य की विरोधी वृत्ति है विरोधी वृत्ति समझा न हम देहा देहा, इमे ना मम, है ना ये पुत्रादि मेरे नहीं।, नहीं है तो ये वृत्ति कैसी है अक्लिष्ट वृत्ति है और किसकी विरोधी है गुणों के कार्य की? कि गुणों के कार्य की पंक्ति लगाएंगे विवेक ख्याति का उपकार विवेक ख्याति से संबंध रखने वाली तथा गुणों के कार्य की विरोधी वृत्ति अक्लिष्ट कहलाती है विरोधी वृत्ति हाँ कार्य है कर रहे हैं यहाँ पर दोनों के कार्य की विरोधी विरोधि से बनेगा बहुवचन में विरोधी वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती है तो साधना में उपकारक कौन सी वृत्ति हो गई? अक्लिष्ट वृत्ति उपकारक हो गई, तो अक्लिष्ट वृत्ति तो उपकारक नहीं होगी अच्छा अब ध्यान देंगे अच्छा मम देहा मम पुत्रा मम धनम मम कुटी मम आश्रमा ये सब जो वृत्तियाँ होती हैं इनको क्या कहेंगे क्लिष्ट कहेंगे ये सब जो है ये जरूरी होती है ये क्लिष्ट वृत्तियाँ होती है आगे ध्यान देंगे अभी अक्लिष्ट वृत्ति को ही समझा रहे हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपनी अक्लिष्ट क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पतित होने पर भी या क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में आने पर भी ऐसा ना क्लिष्ट वृत्तियाँ चल रही हैं मम देहा मम धनम मम पुत्र इस प्रकार कौन कौन सी वृत्तियाँ हो रही हैं क्लिष्ट वृत्तियाँ और न हम देहा दया मम पुत्र मम पुत्रा मम दया ना तो ये वृत्तियाँ कैसी हैं है. है क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं इसमें अधिक वृत्तियाँ किसकी होती हैं आरम्भ में क्लिष्ट वृत्तियाँ अधिक होती हैं तो क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पड़ी होने पर भी पथिकाफी है ना क्लिष्ट के प्रवाह में पतित होने पर भी के प्रवाह में पड़ी होने पर भी वे अक्लिष्ट ही हैं। वे कैसे आकलिस्ट। हाँ, आकलिस्ट आकलिस्ट है अक्लिष्ट अक्लिष्ट ही क्लिष्ट होती है मिल नहीं जाएगी मतलब अच्छा क्लिष्ट प्रभाव अक्लिष्ट वृत्ता क्लिष्ट प्रभाव पतिता अपी अक्लिष्टाह अपी अक्लिष्ट समझ जाओगे समझा अपि अपि देखना आगे क्या है अक्लिष्ट की क्लिष्ट वृत्तियों के प्रभाव में पड़ी होने पर भी वे अक्लिष्ट होती हैं वे कैसी होती है कौन अक्लिष्ट अक्लिष्ट मतलब वे वही अक्लिष्ट का ही का ही निरूपण चल रहा है कि अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पड़ी अध्यय कर लेना अक्लिष्ट ही रहती है और जो अभी यह वाक्य आया ना अंतिम क्लिष्ट प्रवाह पतिता अक्लिष्ट यह जो अंतिम वाक्य आया है इसी का स्पष्टीकरण आगे आ गया क्या किस तरह आया की क्लिष्ट अपि ये उसी का अर्थ है उसी का स्पष्टीकरण है क्लिष्ट छुका छिद्र छिद्र का अर्थ है यहाँ पर, पर देखना क्लिष्ट छिद्रेशु अपनी अक्लिष्टा बहंती ये पूर्व वाक्य का अर्थ है कि क्लिष्ट वृत्तियों का छिद्र छिद्र का अर्थ है विरोधी अवसर के विरोधी कर लेना क्लिष्ट छो ब्र, के विरोधी अभ्यास और वैराग्य के होने पर क्लिष्ट वृत्तियों का विरोधी कौन है अभ्यास और हाँ, जब व्यक्ति अभ्यास करेगा मतलब आत्म तत्व के अनुसंधान का पुनः पुनः अभ्यास करेगा ध्यान का पुनः पुनः अभ्यास करेगा हिराग्य बना रहेगा तो क्लिष्ट वृत्ति होगी तो क्लिष्ट वृत्तियों का विरोधी कौन है अभ्यास और वैराग्य तो क्लिष्ट छु कर क्लिष्ट वृत्तियों का विरोधी अभ्यास और वैराग्य के होने पर भी अभ्यास और वैराग्य के होने पर भी अपि अक्लिष्ट भगवंती वे अक्लिष्ट ah. ही रहती है पंक्ति लगाएंगे क्लिष्ट वृत्तियों के विरोधी अभ्यास और वैराग्य के होने पर भी अक्लिष्ट रहती है दो स्थिति बताइए यदि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पतित है तो भी अक्लिष्ट रहेंगी और क्लिष्ट वृत्तियों के विरोधी अभ्यास और बैराग्य के होने पर भी अक्लिष्ट रहेंगी कौन अक्लिष्ट, अक्लिष्ट, अक्लिष्ट के, के कोई दो प्रकार से बताया उसी का स्पष्टीकरण है ना कि उसी बात को या कहना कि दो बार कह दिया उसी बात को दो प्रकार से कह दिया कि क्लिष्ट वृत्ति के विरोधी अभ्यास और के होने पर भी अक्लिष्ट होती है, कौन? अक्लिश्ट अक्लिश्ट अक्लिश्ट है। तो वृत्ति एक ही हमेशा नहीं रहती है नई नई वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है ना तो उसे विपराश समझ लेना अक्लिष्ट ही उत्पन्न होती है तो अभी किसको बताया अक्लिष्ट को ना अब क्लिष्ट को बता रहे हैं अक्लिष्ट छिद्रे सुलिष्टाह ये क्लिष्ट का व्याख्यान है जिसके अक्लिष्ट छिद्रेशु का अर्थ है कि अक्लिष्ट वृत्ति का छिद्र अक्लिष्ट वृत्ति का छिद्र मतलब अक्लिष्ट वृत्ति का विरोधी विक्षेप के होने पर क्या अर्थ करेंगे अक्लिष्ट वृत्ति का विरोधी विक्षेप के होने पर यह अक्लिष्ट छिद्रेशु है अक्लिष्ट वृत्ति का विरोधी विक्षेप होने पर क्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट रहती है क्लिष्ट वृत्तियां क्लिष्ट रहती हाँ अक्लिष्ट वृत्ति का विरोधी क्या हो गया क्षेप तो विक्षेप के होने पर क्लिष्ट वृत्ति कैसी रहेगी क्लिष्ट रहेगी ये क्लिष्ट बता रहे हैं मतलब क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति का विरोधी के होने पर क्लिष्ट रहती है ये क्लिष्ट को बताया है लग जाएगा तथा जातीय कहा संस्कार वृत्ति भी क्रियंत तथा जातीय कहा संस्कार कर लेगा कर लेना क्लिष्टा अक्लिष्ट जातीय का संस्कार क्लिष्ट और अक्लिष्ट जाति वाले संस्कार क्लिष्ट से जो संस्कार होगा उसे कहेंगे क्लिष्ट जाति वाला संस्कार और अक्लिष्ट वृत्ति से जो संस्कार होगा उसे क्या कहेंगे मतलब वृत्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं मतलब वृत्तियों से ही उत्पन्न किए जाते हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट जाति वाले संस्कार वृत्तियों के द्वारा ही किए जाते हैं या उत्पन्न किए जाते हैं तो क्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा कैसा संस्कार किया जाएगा जाति वाला संस्कार और अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा अक्लिष्ट तो संस्कार से क्या होंगे वृत्तियाँ संस्कार से क्या होंगे अच्छे संस्कार से अच्छी वृत्ति बुरे संस्कार से बुरी वृत्ति जैसे संस्कार वैसी वृत्तियाँ और बताते हैं कि और वृत्तियों से संस्कार बताया मीना ना उन्हें मेरा उल्टा बोल दिया क्या अभी तो वृत्तियों से संस्कार का है ना वृत्ति भी ये संस्काराक्रिय अच्छी वृत्ति होगी तो अच्छे, अच्छे, अच्छे संस्कार बुरी वृत्ति होगी तो अब फिर कहते हैं संस्कार संस्कार संस्कारी वृत्तिया क्रियन्ते, क्रियन्ते क्रिया को यहाँ भी ले लेना अध्ययन कर लेना और संस्कारों के द्वारा वृत्तियाँ की जाती हैं संस्कारों से वृत्तियाँ होगी वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति एवं वृत्ति संस्कार वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम वर्तते अनिशम करते सदा इस प्रकार वृत्ति और संस्कार का चक्र सदा चलता रहता है वृत्ति से संस्कार संस्कार से वृत्ति वृत्ति मतलब जैसी वृत्ति की जैसे विचार वृत्ति और, और संस्कार का चक्र सदा चलता रहता है तद एवं भूतम चित्तम अवस्थिता अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठ थे एवं भूतम तरह वह चित्त चित्तम एवं बूतम सच इस प्रकार हुआ चित्त इस प्रकार वह एवं चित्तम इस प्रकार हुआ चित्त अवस्थित अधिकारम होता समाप्त अवसित का क्या होता है तो यहाँ पर समाप्ता अधिकारा ये अवस्थित अधिकारा अवसिता अधिकारा ये यहाँ अधिकार करते कार्य समाप्त हुए अधिकारी वाला चित्त समाप्त हुए कार्य वाला चित्त चित्त के दो भी कार्य है भोग और मोक्ष देना तो भोग तो जो है चित्त अनादि काल से दे रहा है और विवेक ख्याति होने पर क्या हो जाता है मोक्ष चित्त जब विवेक ख्याति करा देता है तब क्या होता है मोक्ष तो जिसको विवेक ख्याति भी हो गई अब चित्त का कोई कार्य शेष रहा तो यहाँ पर चित्त का कार्य समाप्त हो गया अधिकार करते कार्य समाप्त हुए कार्य वाला समाप्त हुए कार्य वाला कौन चित्त चित्त का कार्य कब समाप्त होता है विवेक ख्याति होने पर तो समाप्त हुए या ये कार्य वाला चित्त अथवा कई कृतकृत हुआ चित्त अब चित्त का कृतकृत हो गया ना ये समाप्त हुए कार्य वाला चित्त या कृतकृत हुआ चित्त आत्मकल्पेन एक अर्थ है कि सुख दुख तथा मोह आदि से रहित होने के कारण सुख दुख तथा मोह आदि से रहित होने के कारण आत्मा के समान रहता है आत्मा के आत्मा के समान क्या होगा मतलब निर्विकार रहता है इतना ही मतलब हुआ दोबारा लगाएंगे एवं एवं भूतम् अवसिता चित्तम् इस प्रकार समाप्त हुए कार्य वाला चित्त या इस प्रकार विवेक ख्या रूप कार्य को भी संपन्न करने वाला चित्त इस प्रकार विवेक ख्याति रूप कार्य को भी संपन्न करने वाला चित्त दुख सुख दुख तथा मोह से शून्य होने के कारण जीवन मुक्ति काल में आत्मा के समान निर्विकार होकर रहता है जीवन मुक्ति काल को मैंने जोड़ दिया जीवन मुक्ति काल में आत्मा के समान निर्विकार हो करके बैठा है जब विवेक छाती हो गई, तब है ना वह मतलब और प्रलयम और ग्यशा में या विदे मुक्ति की अवस्था में लीन हो जाता है लीनता प्राप्त होता है कौन चित्त कैसा चित्त अवसिता वही अवसिताधिकार है नुक्ति काल में वो प्रलय को प्राप्त हो जाता है या लीन हो जाता है तालिष्टाश्चा पंचधा कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट हुए वृत्तियाँ पांच uh, प्रकार की होती हैं ओम पूर्ण मूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्ण माया पूर्ण अब जाइए आपकी बात हम बताई देते हैं ऐसा नाथ जी को पाठ में जाना पड़ता है ये समस्या केवल चार दिन की है चार दिन की समस्या तीन दिन तो छुट्टी है आज से आज से तीन दिन छुट्टी है और